केवल प्रतिबंध निवृत्ति के लिए उनको गर्भ में आना पड़ा अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं प्रतिबंध निवृत्ति के लिए ऐसा मानते हैं तो श्रवण मात्र से ही आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है ऐसा पंचपाधिका विवरण विवरण उपन्यास तत्वीपन ये इनकी ही परिपाटी है रिजु विवरण और भावती कल्पतरु परिमल ऋजु प्रकाशिका इनकी परंपरा है श्रवण मनन निधि ध्यास निधि ध्यास के परिपाक से तत्व साक्षात्कार होता है तो ये पंचपादिका विवरण विवरण उपन्यास ऋजु विवरण तत्व तत्वदीपन इनकी प्रणाली एक है ये ग्रंथ है वो वेदांत के ग्रंथ हैं और भाष्य भामती कल्पतरु परिमल ऋजु प्रकाशिका इनकी प्रणाली एक है अब आप आओ आपको श्रवण कराना तो आपको धर्म कर्म की बात सुननी हो तो अलग सुनना हो वो तो, तो पूछ लेना अब शौचालय से लौटने के बाद कितनी बार हाथ में माटी लगानी चाहिए वो दूसरी बात है शख्बन कैसे करना चाहिए स्नान के बाद वो दूसरी बात स्नान भी सीखना पड़ता है वो भी बिना सीख के नहीं आता खाली पानी से नहाने का ही नाम स्नान नहीं होता था सूर्य मंडल से जीवर में यमक दारा हमारे शरीर पर गिर रही है पवित्र हो रहा है मूलाधार से परावाक उल्लित हो रही है और उसकी जीवकर धारा शरीर में प्रकट होकर शुद्ध कर रखी है गुरु चरणामक में स्नान हो रहा है गंगा जी में स्नान हो रहा है और मंत्रोच्चारण से स्नान हो रहा है स्नान भस्म से स्नान हो रहा है कितने प्रकार का स्नान होता है तो वो सब सीखने की बात है वो तो यदि आप जानकार से नहीं सीखेंगे तो लोटा माँजना भी आपको नहीं आ रहेगा और गर्दन तो की सफाई झाड़ू कैसे लगाया जाता यही है यही बिना सीखे नहीं आते तो सीखना तो पड़ेगा आप चाहे भले होम साइंस में एम करके आए हो, लेकिन रोटी बनाना तो सीखना ही पड़ेगा आ, ऐसा। डॉक्टर भी पास कर ले, पर डॉक्टर के साथ रह के सीखना पड़ेगा वकालत पास कर ले, पर वकील के साथ रह के सीखना पड़ेगा आ, अब आओ आपको और क्रिया स्नाता है तो सीधा अर्थ तो इसका यही है कि आत्मा में क्रिया नहीं है एक क्रिया से आत्मा की सिद्धि होती है वो ऐसी सिद्धि होती है क्रिया क्रिया प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया जिसके होने पर होती है और नहीं होती है वो क्रिया का होना और ना होना दोनों को जो जानने वाला है उसको कहते हैं आत्मा तो एक देखो बिना किए शरीर में एक क्रिया होती है उस पर आपका ध्यान है जैसे आपकी सांस चलती रहती है ये इसमें तो पाप पोने नहीं लगता हो सांस चलने से न पाप की उत्पत्ति होती है न पोने की अच्छा आपके शरीर में खून चलता रहता है बड़ी तेज गति से चलता है हमारा सब पांव का सिर में सिर का पाव में सारे शरीर में कोई दवा डालते हैं ना इंजेक्शन से एक सेकंड में व्याप्त हो जाए हो सारे शरीर में तो खून चलने में पाप पूर्ण नहीं लगता है सांस चलने में पाप पूर्ण नहीं लगता है अच्छा आप जो खाते हैं वो गले के भीतर हाथों में कैसे घूम घूम के जाता है उसमें तो बाप को नहीं लगता है आपने हाथ से उठा के जो खाया उसमें क्या खाया वो बात दूसरी है आपने मना की हुई चीज खाई तो कानून के उल्लंघन का तो दोष लगेगा आपने जान के कानून का उल्लंघन किया बहुत बढ़िया चीज हलवाई की दुकान पर रखी है ने? और बिना उससे पूछे बिना दाम दिए बिना सौलाये बिना खरीदे अगर आप उसको उठा के खाएंगे तो वो मिठाई पवित्र है यु भी मान लेते हैं और आपने पवित्र हाथ से उठाया ये भी मान लेते हैं और आपने मुंह के मुंह धो अपने मुंह में डाला था ये भी मान लेते हैं ने? लेकिन उस मिठाई के खाने से पाप लगेगा क्योंकि तो वो उस पर आपका हक नहीं है आपको खाना नहीं चाहिए, ये होता है तो पाप पुण्य की उत्पत्ति सांस चलने से नहीं होती खून चलने से नहीं होती आहा। पाचन से नहीं होती मल मूत्र जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उससे भी पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती तो, तो जब गलत जगह पर मलमूत्र का त्याग करोगे तब पुलिस पकड़ेगी वहाँ पाप पूर्ण होगा बोला ऐसे नहीं कि सब काम में पाप ही पूर्ण पाप ही पूर्ण लगा है इसका विधेक है भाई अच्छा आपके शरीर में कहीं खुजली हो जाए और हाथ से खुजला दे हाथ उठाते तो उसमें पाप पापपूर्ण होगा क्या नहीं होगा बोला जमाई आने से पापपर्ण होता है जमाई आने से पापपुर्ण नहीं होता बाल आपके बढ़ते हैं तो उससे क्या पापपुर्ण होता है तो अब देखो इसमें एक होती है चेष्टा एक होती है क्रिया एक होती है विक्रिया जैसे आप बच्चे से जवान हो गए जवान जो हो गए तो जवान होने से कोई पाप फोणे नहीं लगता और बुड्ढा होने से भी कोई पाप फोणे नहीं लगता अच्छा कुर्सी पर बैठ के आप पांव हिलाते रहते हैं तो उसमें कोई पाप पौने की उत्पत्ति होगी छींक आएगी जमाई आवेगी तो क्या उससे पाप पौ की उत्पत्ति होगी खुजली होगी तो क्या पाप पौ की उत्पत्ति होगी बुद्धि से जहाँ कर्म किया जाता है कर्तृत्व पूर्वक चेष्टा में पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती और भौतिक जगत में जो स्वाभाविक विक्रिया होती है विकार विकृति विक्रिया विकार विकृति कोई तो प्रकृति प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रकार विक्रिया विकृति विक्रिया विकार जो स्वाभाविक होते रहते हैं उनसे पाप होने की उत्पत्ति नहीं होती जब जान बूझ अहंकार पूर्वक कोई काम किया जाता है न कर्तृत्व पूर्वक हम करते हैं। और ये करने से हमको ये मिलेगा दो चीज लो तुम करके कुछ पाना चाहते हो करने का अभिमान तुम्हारे अंदर है बस कही तो भोग करके सुख पाना चाहते हैं तुरंत तो पाप होने तो तो की उत्पत्ति हो जाएगी ये काम मैंने किया है मैंने बनवाया है अपेक्षा बुद्धि माने अपनी गरज होने पर इच्छा होने पर जानबूझकर जो काम किया जाता है अगर वो सही हुआ तो उससे पुण्य की उत्पत्ति होगी और यदि गलत हुआ तो उससे पाप की उत्पत्ति होगी तो बूझ करके मैं करता हूं ग्राहक को ठग लिया जानबूझकर बूझ के आपने ठगा पैसा कमाई करने के लिए तो ठगी का पाप होगा हो दान किया दान भी दो तरह का होता है आपका ध्यान उसमें कभी चिंतामणि में मैंने पहले दान करे एक लेख लिखा था पर आश्रम के अनुसार था वो दान उस लेख का नाम ही था दान अच्छा तो आप अपने से छोटे को दान देते हैं कि बड़े को एक विभाग आप कर लीजिए छोटे को जो दान देते हैं आप गरीब को उसको दया करके देते हैं आपके हृदय में दया जगती है और आप उसको कुछ देते हैं और महत्व बुद्धि से ये वेद पढ़ते हैं ये तपस्या करते हैं ये वेदांत का चिंतन करते हैं महत्व बुद्धि करके कि ये बड़े हैं इनकी सेवा करना हमारा धर्म है दया और सेवा में बहुत फर्क है वो चैतन्य सेटन, चैतन्य महाप्रभु ने दया दया की बात बहुत की थी, थी जीवे दया जीवे दया तो राम कृष्ण ने कहा दया दया क्या होता है सेवा बोलो सेवा तो जो विद्वान होता है आ, सदाचारी होता है सतपुरुष होता है ब्रह्मचारी होता है, है? त्यागी तो होता है बैराजवान होता है उसकी सेवा उसको बड़ा मान करके की जाती है अगर उसमें एक जिंदा रहेगा जिसकी फुल सेवा करते हो तो दूसरों को भी वो सदाचारी सतपुरुष बना देगा और जिसके ऊपर दया करते हो हैं, वो दूसरे को दयनीय नहीं बना देगा हो और तुम जिस पर दया करोगे तुम्हारी वृत्ति उसकी ओर झुकेगी दया वृत्ति बहिर्मुख होती है और सेवा वृत्ति उन्नतोन्मुख होती है ऊपर की ओर जाती है। तो धर्म में अपने से महान की सेवा की जाती है देशी काली च दान दूसरी चीज है सेवा दूसरी चीज है और दया दूसरी चीज है सेवा तो अपने तो महत्व माने एक ब्राह्मण है वेद पाठ करता है सारा जीवन उसका वेद में लगा अब उसको आप एक दिन भोजन कराते हो तो वो दूसरे को भी वेद पढ़ावेगा और वेद के धर्म की वेद की वेद की संस्कृति की प्रचार करेगा और एक गरीब को भी आप एक दिन खिलाते हो तो वो खुद तृप्त तो हो लेगा लेकिन वो गरीबी की संस्कृति का विस्तार करे सो तो बात नहीं है न तो विद्वान सदाचारी को देने में क्या लाभ है ये बात कुछ श्रृंखल लोगों को जो कायदे जैसे खाने का मन हुआ तो खा लिया पीने का मन हुआ तो पी लिया भोगने का मन हुआ तो भोग लिया करने का मन हुआ तो कर लिया इसी किसी पर इसी तरह किसी पर दया आई तो पांच रुपया डाल दिया गया दूसरी चीज है और महत्व बुद्धि से बड़ों की सेवा करना वो दूसरी चीज है दान भी बड़ा विलक्षण होता है हो तो हमने पहले गांव में अपने देखा जैसे कोई व्रत होता उपवास होता तीर्थ होता तो दान की वस्तु निकाली जाती थी अंदर पहले अनाज पैदा होता खेत में तो निकाली जाती घर में कोई मंगल होता व्रत होता तो कोई चीज तो अपने रिश्ते बहनोई के घर भेज देते थे या जमाई के घर भेज देते क्यों तो जमाई भी तो ब्राह्मण है ना बहनोई भी तो ब्राह्मण है करे पराए घर में क्यों जाए ये भी एक दान की पद्धति थी हो तो दया वृत्ति दूसरी है सेवा क्रिया की बात आप लोग क्रिया क्या है एक तो शरीर से स्वाभाविक चेष्टा होती रहती है विकार होते रहते हैं किसी को अंगुली हिलाने की हाथ हिलाने की आदत है किसी को पांव हिलाने की इससे धर्म अधर्म नहीं होता है और उम्र बदलती रहती है इससे भी धर्म अधर्म नहीं होता है जब जानबूझकर कुछ पाने के लिए या किसी को हटाने के लिए जानबूझकर बूझ कर पूर्वक कर्म किया जाता है तब उससे पाप पूर्ण की उत्पत्ति होती है एक होता है मनस्पंद मन का हिलना वो भी शरीर ही है जैसे ये शरीर शरीर है वैसे मन भी शरीर है तो अब आप देखो स्वयं होने वाली चेष्टाएं शरीर में और एक जावक द्रव्य भावी कर्म होते हैं जैसे धड़कन का चलना जब से शरीर उत्पन्न हुआ तब से और जब तक रहेगा तब तक उसे पाप पर्ण की उत्पत्ति धड़कन चलने से पाप पर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी वो जावक द्रव्य भावी नहीं क्रिया है आहा। शरीर में अन्न कंडन आदि से भी पाप पर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी हां बाल काला सफेद होने से पाचन होने से हां कोई पाप पर्ण की उत्पत्ति नहीं होगी प पुण्य की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती चेष्टा से नहीं होते अपेक्षा बुद्धि से कर्तृत्वपूर्वक जो कर्म किया जाता है उससे होते हैं अभी आत्मदेव जो हैं, इनमें क्रिया है कि विक्रिया कर्म है कि विकार। कार वो होता है वो जो चीज जी, जैसे आप अपने घर में रोटी बना के रख रहे हैं और वो बासी हो जाए सड़ जाए तो उसका नाम विकार होता है और रोटी जब आपने बनाई थी तो क्रिया हुई थी वो कर्म हुआ था रोटी बनाई गई कर्म से हाँ क्रिया और वो जो सड़ गई वो हुई विक्रिया तो आपका मन भी जाल भूलता रहता है क्रिया करता रहता है मानसिक क्रिया होती है लेकिन महाराज आप दुख दुख क्या बनाते हैं आप दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने लिए रोग बनावे अपने लिए दुख बनावे हम लोग बचपन में थोड़ा थोड़ा तो करते थे हाँ हाँ स्कूल तो में जब पढ़ने जाते बच्चे तो छुट्टी लेनी होती है तो अपने कांख के नीचे एक प्याज दबा लेते थोड़ी देर हाँ हाँ तो शरीर गरम हो जाता हो प्याज दबाने से तो शरीर गरम हो जाता है हाँ तो जा के कहते मास्टर साहब हमको बुखार चढ़ रहा है क्या तो अच्छा बेटा जाओ छुट्टी हो गई करके तय करने लगे अब मास्टर हाँ तो मा सरिता छुट्टी तो ये दम्फ पाखंड की बात दूसरी है विकार जो होता है उसपे आप ध्यान दें बिना अपेक्षा बुद्धि के और बिना कर्तृत्व के कर्म में पाप पुण्य जनकता नहीं आती अच्छा दुख कोई बनाता नहीं रोग कोई बनाता नहीं मृत्यु कोई बनाता नहीं न हम रोग चाहते हैं न दुख चाहते हैं न मृत्यु चाहते हैं उनसे बचने के लिए कोशिश करते हैं उसके लिए परहेज करते हैं परिजिर्षा परिजिहासा परहेज होता है परिजिह होती है परिजिहासा होती है जिहासा और जिहर्षा दोनों परहेज होता है लेकिन फिर भी वो चढ़ बैठते हैं आ जाते हैं तो अब आत्मा में क्या होता है न जाव द्रव्य भाविनी कोई क्रिया है और ना उसमें चेष्टा है और ना अपेक्षा बुद्धि है ना कर्तृत्व है और ना विकार है परिणाम नहीं है वो विकार है घर में दूध रख दिया जम गया सही हो गया दूध सड़ गया दूध में कीड़े पड़ गए तो ऐसी आत्मा न सड़ता है न उसमें कीड़े पड़ते हैं उसमें विकार नहीं होता उसमें परिणाम नहीं होता वो बदलता भी नहीं आत्मा आत्मा कोई आरंभ नहीं किया गया है मैंने कई चीजों को मिलाकर आत्मा बनाया गया है सो नहीं उसको आरंभ बोलते हो कई चीजों को मिला करके कई परमाणुओं से कई परमाणुओं को जोड़ने से जो चीज बनती है उसको आरंभ बोलते हैं और जो चीज खुद ही सड़के बदल जाती है उसको विकार कहते हैं जो चीज अपने में अपने में ही जैसी की तैसी रह के भी परिणत होती रहती है बदलती रहती है उसको परिणाम कहते हैं ये आत्मा जो है इसमें न जाव द्रव्य भाविनी क्रिया है न चेष्टा है न विक्रिया है न क्रिया है और न तो स्पंद है न विकार है न परिणाम है न आरंभ है न संघात है न संघातो विकारों की न संघात है न विकार है न परिणाम है न आरंभ है ये तो है ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों भरपूर ये परिपूर्ण अच्छा जब तक विकार नहीं होगा विकार को मैं मेरा नहीं मानोगे तो दुखी भी नहीं हो सकते हे साक्षी जी जरा सुनो दृष्टा बाबू ऐसा है ना? आत्मा यदि भवे दुखी कह साक्षी दुखी नवे यदि आत्मा दुखी होवे तो उस दुखी का साक्षी कौन है गवाह तो साक्षी माने गवाह थोड़ी देर आदमी दुखी रहता देखो है देखो तो घर गरम खूब रोए एक बार उनका राम राज्य राम राज्य नाम का सिनेमा देखने गए थे पुरानी बात है वो अब उसमें सीता जी के दिरा में राम जी ऐसा रोवे घर घर हाथ से आंसू गिरे और कभी पेट उनका पीठ से सख जाए कभी छाती पकड़ ले वो अभिनेता हो हमको मालूम था कि वो पारक कर रहा है।, है लेकिन जब वो रोने लगा ना तो हमको तो भी रोना आ गया फिर तो तो तो तो तो तो तो जब बाहर निकले तो क्या हुआ बोले बड़ा मजा आया है? आज तो सिनेमा देखने में बड़ा रोए रो के निकले और बोले आज बड़ा मजा आया अब देखो रोते समय रो रहे थे और मजा आ जब मालूम पड़ा तब मजा भी आ रहा था मैं ही कही था जो रोया था जो मजा ले रहा था वो ये कही था तो रोने का भी साक्षी गवाह मैं और हंसने का भी साक्षी गवाह मैं मैं तो साक्षी रहा असल में रोने वाला आया था कहीं से मेहमान और रो के चला गया हंसने वाला आया था कहीं से मेहमान वो हंसता हुआ चला गया अपने भीतर ही मैं भी मेहमान होके आता है आप ये देख लो आपका दुखी मैं आप नहीं है आपका मेहमान है रास्ता चलता हुआ आया है और आपका सुखी मैं आप नहीं है आपका मेहमान है वो कहीं से आया है न आप निरंतर सुखी रहते हैं न दुखी घर में न दुख रहता है न सुख दुखी आता है जाता है और सुखी आता है और जाता है आप एक हैं कभी अपने को दुखी के साथ एक करके रो लेते हैं कभी सुखी के साथ एक करके हंस लेते हैं आप तो दोनों से निराले हैं दुखी यदि आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेद दुखी का साक्षी कौन है दुख न साक्षिता नाश थी दुखिता तथा जो दुखी है वो साक्षी नहीं है और जो साक्षी है वो दुखी नहीं है नर्दी याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारे ही विक्रिया सहस्राणाम साक्षत हो हम अभिक्रिय जब तक आप विकार को अपने में स्वीकार नहीं करोगे आहां। आहां। किसी से द्वेष है द्वेश निकार है वो तो शत्रु को देखोगे तो आपके दिल में जलन होने लगेगी, तो दुश्मन को देख के जलन हुई तो दुश्मन के लिए आपके मन में हिंसा का भाव है द्रोह का भाव है क्रोध का भाव है द्वेश का भाव है ये विकार है अब इस क्रोध को अपने में स्वीकार करके आप क्रोधी हुए द्वेषी हुए तब दुश्मन को देखकर जलन हुए और आपका किसी से प्यार है प्यार है विकार हो उसको देखते दिल खिल गया अरे कब तक देखोगे भाई बिल्कुल कोई प्राण भर गए दारों सुख दे गए एक प्राण हर गए हैं पूरी तो दुनिया में जो दो दोस्ती दुश्मनी है दोस्ती ही बिछोड़ने पर दुख देती है और दुश्मनी मिलने पर दुख देती है दुख तो क्यों देते हैं और दुश्मनी बिछड़ने पर सुख देती है किसी चित्र के विकार हो तो मैं मेरा नहीं मानूंगा देश भी विकार है आता है जाता है राज भी विकार है आता है जाता है और तुम साक्षी हो इस विकार को स्वीकार किए बिना तुम छिटी बीती नहीं हो सकते नर्सें त्याग विक्रिया साक्षरता का विकारी रहा और जब तुम विकारी हो गए तो साक्षी कहां तरह कैसे दृष्टा होगी तुम जो तो जाया करते हो तो जो स्थिति तुम्हारी हुई थी उसकी भी तुम साक्षी करो वो स्थिति तुम्हारी मिलती जो स्थिति चली गई तो वो भी तुम्हारी नहीं है वो पढ़ाई थी वो चली गई तो दिशा किया शिंगार है बल्कि बीच बाजार वो कभी श्रृंगार करके तुम्हारे साथ मिल जाती है और कभी और बन के तुम्हारे साथ लड़ लेती है सिं क्रिया सहस्राराम साक्ष अहम सिंह क्रिया सहस्राराम साक्षी बुद्धि के हजार हजार रूप का आ, माया महा कठिन हो जाए अनेक रूप धारण करती है मैंने इसका तमाचा देखा है ममो हम अभिक्रिया इसलिए मैं निर्विकार हूँ तो आत्मा में क्रिया का सिंचिन मात्र संबंध नहीं है इसलिए क्रिया का फल भी नहीं है और क्रिया करने वाले जो हस्तपादा भी करण है भी नहीं है न क्रिया है न क्रिया फल है न क्रिया के कर्म है और न तो क्रिया का करता है और न तो फल का भोगता है आ, ये जो साक्षी है ये सर्वाधिष्ठान सर्वाधन और स्वयं प्रकाश है इस क्रिया का किसी किंचित संबंध नहीं है तुम्हारे बारे में जो कोई कुछ कहे कहने कहेगा हो जाएगा और जो कि दुनिया में होने दो जो हो, होने दो जितनी उथल पुथल होवे जितना राज्य का उत्थान पतन हो गए है, जितने सम्राट कंगाल हों और कंगाल सम्राट होवें जितने पार्टियां बने और दुझड़े जो कुछ सृष्टि प्रलय हो गए उन करने बाबा प्रमय से हंकार प्रमय से चला चला विचार नहीं वृक्ष अंतर सम हाथ में कठे प्रलय की हंकार गर्जना हो रही है प्रलय की गर्जना हो रही है चार हजार सृष्टि विचलित तो हो रही है परंतु ये साक्षी देवता जीव के क्यों विक्षोभ रहित बैठे हैं Уникальный, более генетический вопрос. आत्मा ब्रमात्तंग संसारवान वो बात आत्मा का स्वभाव सिपकना नहीं है होता है ना तो लकड़ी की एक टिकोरी होती है उसमें गोद लगा देते हैं और एक चारा उसी है जो उसमें लटका देते हैं जब चिड़िया उस चारे को पकड़ने के लिए जाती है तो उसकी पांख में गूंद लग जाता है और फिर और नहीं जाती पकड़ी जाती है गांव तो नहीं लोग ने और तो महोलिया लोग शिकारी लोग कैसे चिड़िया पकड़ते हैं और हमने साथ में रहकर देखता है में चिपकता है कोई तो भविष्य में चिपकता है जो तो घूट में चिपक जाओगे जो बीत गया तो भूत हो गया हो जो मर गया तो भूत हो गया हो क्षण क्षण मरता जा रहा है प्रत्येक तो क्षण छिंज रहा है प्रत्येक काम हो रहा है पिछला तो मन इस समय नहीं है झूठ हो तो उसको चुप करते लेकिन किसी के मरने का दुख हो भी मरता है उस समय कुछ होता है फिर तीन घंटे बाद उसको, उसको स्मसान में पहुंचाने के लिए तीन घंटे बाद भी तीनों में अगवाज हो रहे हैं क्या करना है उसका ये सोचने लगता है फिर दिन चार दिन जितनी याद आती है उतनी भंडारा करने के दिन नहीं होती है फिर आ आके लोग रुलाना जो शुरू करते हैं एक आदमी रोने वाला घर में हो और पंद्रह आदमी बारी बारी से इससे मिलने को आ जाए और पांच पांच मिनट रुला के जाए तो रोते रोते आदमी परेशान हो जाता है वो तो चाहता है लो तो से गुलाम में नहीं हमने भी लोया है हमें समझना का हम तो ये आने वाले हैं फिर उपकार आते कर जाते हैं हम लोग क्या उपकार करते हैं कि लेने से क्यों आ जाते हैं वहीं तो इतना भी लाते हैं यहाँ के बारी बारी से बारी बारी से ये इतना भी लाते हैं कि रोने से हो जाते हैं आपको बिल्कुल सच सुनाता हूं महीने बाद एक वर्ष बाद दो वर्ष बाद तीन वर्ष बाद मन में कितना परिवर्तन होता है उस पर ध्यान देना आप कहां सटे कहां हो कहां सकते हो न तो ऐसा आदमी है जिसके साथ आप सक जाओ बल्कि सटे हुए अगर पैरा भी कभी होते हैं जड़वा तो डालकर लो उसको साथ के अलग करते हैं है ना मां के साथ में नाल जुड़ा हुआ होता है उसको भी काट दिया जाता है ये मनुष्य सकने के लिए पैदा नहीं हुआ है तो, तो आप यहां हद तक कहां कहा हैं? कहा बताइए सुंदर देखते हैं फिल्म पैदा भी देखा है पहाड़ भी देखा है नदी भी देखी है जंगल भी देखा है चिड़िया भी देखी है पशु भी देखते हैं ऐसे हरे देखते हैं बिल्कुल सुना ऐसी चिड़ियां देखती हैं जिनकी आवाज बहुत मीठी है ऐसी को रखने वाली आंख में कोई है नहीं तक आंख देखती है देखती चलती है छोड़ती जाती है देखती चलती है ये तो हमारी इंद्रियां सब है है। क्लब सिस्टम के हुए हैं क्लब क्लब में मिले हाथ मिलाया मिशी की बात की खाया पिया और सड़क पर गए तो कुछ नहीं खुद के तो नमस्ते भी नहीं अपने रास्ते जाऊँ अपने रास्ते जाऊँ ऐसी है ये असंगता का दुवर्थ है ये तलब सिस्टम जो है ये भी अखंडता का ही विध है सबसे मिलिए सबसे बुरी जुड़िए सबको कीजिए हाँ हाँ जी हाँ करते रहिए बैठिए अपने काम अपने शरीर में अपने आप में बैठिए किसी संगीत में हमने विष्णु दिगंबर का संगीत भी अपने कान से सुना ओंकारनाथ खाते में तो बड़े प्रेम से आके हमारे पास मैं बैठा था वहां और दुनिया बजा के सुनाया उन्होंने और भी नाम काय कहकर मैं गायिकाओं का और संगीत सुना मुसलमान गायिकाओं का संगीत सुना अब कान में कहा वो जात उनके साथ चला गया और कान जहां का कहा वो जहां के कहा न जाने कौन कहां गए आप जहां के कहां रो कहां गए चाचा जहां से कहा छोड़ने वाले मैंने विदेश नहीं कह रहा हूं हालीवुड क्या वो गए वहां की एक समय अभिमित नहीं आई है तो देखने में बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सपनार लगते थे मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें छूट गई उसकी उंगली मेरे साथ दुख थी काहे का है है? आप भूख कैसे कैसे भोजन किए से कैसी कैसी सुगंध की जीव का चली गई भोजन के साथ भोजन जीव पर आकर बैठ ये हमारे जो गई है नारे ना ये ज्ञान ज्ञानात्मक है आंख से ऊप का ध्यान होता है का फ नहीं होता है अच्छा मन से भोग होता है तो मन ही किसके साथ किस कर तो नवप्रिय है ये इसको नया नया नया नया नया नया कहे तो संघ मन का भी स्वभाव नहीं इंद्रियों का स्वभाव नहीं है मन का स्वभाव नहीं है ये भ्रमात्कार भ्रम ही होता है कि हमारी आंख कब इसके ऐसे देखते बिना नहीं रह सकती हमारा मन इससे प्रेम के बिना नहीं रह सकता ये सब भ्रम है वो भ्रम भ्रम संसारवा ने आत्मा भ्रम संसारवा जागृत आती जाती है स्वप्न आता जाता है सुशक्ति आती जाती है बचपन के दोस्तों का अब नाम याद नहीं आता सकल सूख सामने आदि बताते हैं हम वही हैं जो तो तुम्हारे साथ कहते थे जो तो तुम्हारे साथ खेलते थे कहां बैठे हैं तो आत्मा और शोक में स्पष्ट कहा असंग असंग अयमात्मा असंग पुरुषा ये पुरुष असंग है असंग नक्त मिलो गो हस परंतु ये भ्रम ऐसा है कार्य ये भी तुम अपने को संज्ञान मालूम करते हो अभी आपको सुनाते हैं शांति अंधी न स्त्री हक शांत न तुमने काम है न कोई